ओम ओम ओम आज ज्ञान सत्र का ये आखिरी सत्संग है इस सत्संग बड़ी दुर्लभता शास्त्रों ने उपनिषदों ने गाई है और जिनको ब्रह्म विद्या का सत्संग प्राप्त हो जाता है वैसे जो महानुभाव है जो आत्मरामी है उनको तो भगवान ने भी कहा कि संत मेरे मुकुट मुकुटमणी मैं संतन को दास संत मत ईश्वर से भी ऊंची अवस्था का अनुभव कर लेता है और ईश्वर भी संतों की बात से सहमत हो जाते हैं अपनी बात को पीछे कर देते हैं और संतों की बात को आगे रखते हैं। और वह संतत्व प्राप्त होता है भगवान के वास्तविक तत्व को जानने से मनुष्य राम शास्त्र हजारों मनुष्यों में कोई विरला सिद्धि के तरफ चलता है अंतःकरण की शुद्धि का ख्याल रखता है और हजारों सिद्धि के तरफ चलने वालों में भी कुछों को सिद्धि मिलती है और ऐसे हजारों सिद्धों में से भी कोई विरला ही भगवान के आखिरी तत्व को पहचानने के लिए तत्पर रहता और पहचानता है इसका मतलब कि तत्व दुर्लभ है ये बात नहीं है भगवान पाना कठिन है ये बात नहीं है तत्व दूर नहीं है तत्व दुर्लभ नहीं, दुर नहीं है लेकिन तत्व तक यात्रा करने की तड़फ तत्व को पहचानने की जिज्ञासा और तत्व को पहचान कराने वाले जीवन मुक्त महापुरुषों की मुलाकात ये दोनों चीजें दुर्लभ है राम जी की मनुष्याणाम शास्त्रेशु हजारों मनुष्यों में सप्तमी भक्त भी भक्ति का बहुवचन है मनुष्याणाम शास्त्रेशु कश्चित ये तथि तो सिद्ध है काशी में देखेंगे वृंदावन में देखेंगे हरिद्वार में देखेंगे नमक न खाने वाले पवित्र महात्मा होंगे झूठ न बोलने वाले सज्जन लोग होंगे किसी का पराया अन्न अथवा पराई वस्तु लेने से बचे हुए लोग होंगे वे सज्जन तो हैं, वे धर्मात्मा तो है लेकिन तत्व तो ज्ञान पाना बाकी है जय जय धर्मात्मा लोक मिल जाएंगे महात्मा लोग मिल जाएंगे लेकिन तत्वता महात्मा उनमें से भी कोई दुर्लभ होता है ऐसा भगवान का संकेत हो सकता है मनुष्याराम शास्त्रे हजारों मनुष्यों में कोई महाराज कुछ तो ईट चूना लोहा लकड़ के मकान दुकान गाड़ी मोटर प्राप्त करके और अपने को संतुष्ट मान लेते है और कुछ लोग भगवान को भद, ध्यान आ चाहिए ऐसा करके भगवान की शरण तो लेते हैं लेकिन जरा सा सुविधाएं मिली तो भगवान की बंदगी भूल जाते हैं अथवा जरा सा कसोटियाँ हुई तो भगवान को बदल देते हैं कृष्ण की भक्ति छोड़ के राम की करेंगे राम जी को छोड़कर काली की उपासना करेंगे काली जी की शरण छोड़ कर गणपति जी की और फिर कभी किसी की शरण छोड़ कर लेडी की शरण लेंगे कोई लेडा की शरण लेंगे कोई प्रमोशन की शरण लेंगे तो गहराई में भक्ति का फल भगवान नहीं भक्ति का फल सुविधा हो जाता है भक्ति का फल रुपया हो जाता है भक्ति का फल प्रशंसा हो जाता है भक्ति का फल पद हो जाता है लेकिन ऐसे लोगों में कोई बिरले होते हैं कि भक्ति का फल भगवान ही चाहिए दूसरी चीजों की उन्हें कोई परवाह नहीं ऐसे लोग बड़े भाग्य से मिलते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं हमारा लक्ष्य परमात्मा अगर नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे तो कुछ न कुछ बेईमानी मिला देंगे और हमारा अगर परमात्मा लक्ष्य है तो हम दुकानता हैं, दुकान पे भी बैठेंगे तो ईमानदारी करेंगे और नौकरी भी करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे और झगड़ा भी करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे जय राम जी झगड़ा हाँ झगड़ा और ईमानदारी से घा महाराज न्याय के लिए सत्य के लिए झगड़ेंगे स्वार्थ के लिए नहीं झगड़ेंगे कृषि के लिए नहीं झगड़ेंगे सत्य के लिए झगड़ेंगे जैसे अर्जुन जैसे रामचंद्र जी झगड़े हैं श्री कृष्ण भी तो झगड़े हैं झगड़ेंगे तो सत्य के लिए झगड़ेंगे और चीजों के लिए नहीं अगर लक्ष्य हमारा सत्य है तो जो कुछ हम करेंगे सत्य के लिए करेंगे और लक्ष्य अगर हमारा संसार का नश्वर पदार्थ है तो हम जो भी करेंगे न महाराज क्षमा करना जरा लेकिन बात अड़ख है लक्ष्य अगर हमारा नश्वर संसार है तो हम जो भी कुछ करेंगे अंदर में इच्छा तो उस नश्वर चीज की पड़ी है तो बंदगी होगी लेकिन बेईमानी के साथ होगी जयराम जी की पूजा होगी लेकिन बेईमानी होगी सुबह पूजा करते ठाकुर तुम सब कुछ है भगवान तुम मेरे धन भगवान जरा ग्राहक फंस जाए धर्म से कहता हूँ की पड़तर भाव देता हूँ देखो मैं भी पुजारी मेरे देखो दुकान पे भगवान के फोटो है आप किस भगवान को मानते शिवजी को हम भी शिव जी को आप कौन है वैष्णव हम भी वैष्णव देखो जय कृष्ण जय कृष्ण कर रहा है बड़ा वैष्णव बन रहा है लेकिन बेईमानी भी उतनी भर रहा है भीतर जयराम जी के लेकिन लक्ष्य हमारा यश नहीं होना चाहिए लक्ष्य हमारा ईश्वर के सिवा नहीं होना चाहिए तो उस कर्म में अनंत गुनी शक्ति आ जाएगी उस कर्म में अनंत गुना सामर्थ्य आ जाएगा मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके पास सेवा करने के पांच रुपए हैं आपके पास निजी मोड़ी पांच रूपए ही देने को है का दें, दे, तो महाराज आप मेरे से मिलना जय राम जी की लेकिन हमारा लक्ष्य अगर दृढ़ नहीं है न तभी हमें छोटी छोटी बात की याचना करनी पड़ती है ऐसे भी महापुरुष हो गए जंगल में जाकर बैठे और फिर सुबह हुआ कि आज तो एकांत में बैठे यहाँ से उठेंगे नहीं खाने पीने का कि हम जाएंगे नहीं सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठकर अब खाऊंगा जिसको गरज होगी आएगा सृष्टि कर्ता खुद लाएगा और सृष्टि कर्ता ने भेजे लाया लाया और मैंने देखा और खाया मैंने खाया वो लाया और मैंने खाया मैं मंच पर बोल रहा हूँ जयराम जी ऐसे मैंने कई प्रयोग किए उस प्यार के साथ कई अंग्राहिया की और ऐसा भी देखा गया कि जब आपको खिलाने का उत्साह है और आपने 10-20 बुरे अनाज ले लिया ढक कर देना चालू किया लेने वाले थक गए लेकिन देने वाले का अनाज बचा रह गया ऐसा भी मैंने देखा है जी के बोलो, अब उस यार की दुनिया में थोड़ा प्रवेश करके तो देखो कितना वो दयालु है मैंने परसों बात सुनाई थी श्रीधर स्वामी टीका लिख रहे थे और खिचड़ी का पोतला उठा ले आए थे योग क्षेम ददामी अहम लिख दिया था श्रीधर ने उस भगवान ने कहा योग शिम हम और श्रीधर स्वामी ने देखा भगवान वाहन क्यों करेंगे भगवान तो दाता है देंगे जरा शब्द काट दिया वो भगवान नन्हे मुन्ने का रूप लेकर खिचड़ी की गठरी लेकर आया है वो परसों आपने कथा सुनी थी हम लोगों को आत्मविश्वास नहीं है जयराम जी की इसीलिए हम लोगों को बहुत छोटा सा काम करने में भी बड़ा टेंशन हो जाता है और आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाएगा तो बड़ा काम में भी नो टेंशन हो जाएगा जय राम जी की मैं आपको वो अमृत पिलाना चाहता हूँ मैं वो आपको विद्या सिखाना चाहता हूँ जिस विद्या को आप पाएं तो आपका दर्शन करके देवता अपना भाग्य बना ले वो विद्या में आपको समझाना चाहता हूँ जाना जानाति देवान बलिम्बी बलिम्बी जो जोस ब्रह्म को आत्मा को जानता उसको देवता लोक बलिहार जाते हैं, प्रणाम करते हैं और अपना भाग्य बनाते भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र भृगु ऋषि की सेवा करते करते बाकी टाइम बचता था वो ध्यान करता था ध्यान करते करते उसकी धारणा शक्ति सिद्ध हुई धारणा शक्ति सिद्ध होती है तो आकाश मंडल में यक्ष गंधर्व किन्नर आदिओं का जिन भी आना जाना होता उनको हम देख सकते हैं। तो महाराज शुक्र ने विश्वाची नाम की अप्सरा को देख लिया शुक्र साक्षात्कार भी नहीं किए थे और पूर्ण मुड भी नहीं थे बीच में थे न पार पहुंचे थे और न जमीन पर थे गुरुत्व तो आकर्षण नियम के पार भी नहीं थे और तो धरती पे भी बीच में थे तो उनका मन आकर्षित हो गया ये कथा मैंने सुनाई भी थी महाराज क्या हुआ कि वो शुक्र स्वर्ग में गए देवताओं के पास ऐसी क्षमता होती है कि आने वाला व्यक्ति कहाँ से आ रहा है कौन है क्यों आ रहा है किस पर्पज से आ रहा है उनको पता चल जाता है देवताओं ने जाकर इंद्र को बताया कि भृगु ऋषि की सेवा करने वाला जो तत्वता भृगु ऋषि है उनकी सेवा करने वाला शुक्र ने विश्वाची अपसरा को देख कर वे मोहित होकर आ रहे है अर्थात काम विकार से गिर आ रहे है सेक्सुअल आकर्षण से आ रहे हैं देवताओं का राजा इंद्र अपने तख्त से नीचे उतरे है ये कथा में तुमको योग वशिष्ठ महारामायण की सुना रहा हूँ वाल्मीकि जी और भरद्वाज रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि का संवाद उची लेवल के श्रोता है और उंची लेवल के वक्ता ही होंगे भगवत गीता का श्रोता अर्जुन है लेकिन योग व शिष्ट महारामायण का श्रोता भगवान रामचंद्र जी स्वयं है ऐसा हाई लेवल का जो ग्रंथ है वेदांत के ग्रंथों में सिद्धांत ग्रंथ में योग व का पहला नंबर है और जिसको इसी जन्म में साक्षात्कार करना है वो बार बार योग वशिष्ट पढ़ता जाए और डूबता जाए अगर साक्षात्कार न हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा ऐसा स्वामी राम तीर्थ की घोषणा है और मुझे अच्छे अच्छे उच्च कोटी के संत मिले जो आज से चालीस साल पहले मंदिर में जाकर बैठे कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए तो मंत्र जबते ही मंदिर के घंट बजने लगे और महाराज मंदिर के दरवाजे घूमने लगे पुजारी ने डांट दिया कि ये हरिद्वार है हमारा निजी मंदिर है हम पंडा है यहाँ के बाबा जी तुम कैसे घुस गए क्या हो रहा है तोड़ोगे फोड़ोगे क्या निकल जाओ अब बाबा जी निकल गए और जाके एकांत में फिर वो अपना तत्व ज्ञान में पहुंच गए तो चालीस साल पचतालीस साल पहले जिनको मंत्र जपते ही मंत्र का चमत्कार दिखने लग जाता था ऐसे पवित्र संतों ने भी मेरे से कहा कि मुझे योग वशिष्ट से जो मिला वो और कहीं से नहीं मिला जयराम देखिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि योग जिसको तत्व तो ज्ञान पाना है दुर्लभ ज्ञान पाना है हो सके तो योग वशिष्ट का एक दो पेज रोज पढ़कर थोड़ा सा पढ़कर थोड़े शांत हो फिर थोड़ा पढ़ा फिर शांत हो देखो आपको आत्मविश्रांति कैसी मिलती है और आपका सामर्थ्य कैसे नहीं बढ़ता है चित्त की जितनी विश्रांति होती है इतना सामर्थ्य बढ़ता है मन की जितनी विश्रांति होती है उतना सामर्थ्य बढ़ता है और कर्म में जितनी निष्कामता होती है उतनी सफलता आती है जयराम जी की और धर्म में जितनी निष्ठा होती है उतना धर्म फल देता है और गुरु में जितनी प्रीति होती है उतना गुरु का ज्ञान टिकता है और इष्ट में जितनी प्रीति होती है उतना इष्ट का संकेत मिलता है जयराम जी की जयराम जी तो बोलो महाराज भ्रभु ऋषि का शिष्य शुक्र शुक्र को देखकर इंद्र अपने सिंहासन से उतरे हैं और शुक्र को सिंघासन पर बिठाया है और अर्घ्य पाद से पूजा किया है और फिर इंद्र देवता ने हाथ जोड़कर तत्व शुक्र को कहा है आज मेरा स्वर्ग पवित्र हुआ कि भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र तुम स्वर्ग में आए हो आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ हमारे पुण्य बड़े आप तुम्हें विश्वासी अवसर से मिलाने के लिए अनुचर चल रहे हैं और नंदन मन आदि में होगी तत्व तो तो ज्ञान की ऐसी बड़ी महिमा है मनुष्याणाम शास्त्र भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता के सातवें अध्याय का तीसरा श्लोक है मनुष्याणाम शास्त्र कश्चित एतदि है कोई सचमुच में सिद्धि के तरफ चलता है नहीं तो हम पूजा पाठ करते रुपयों की तरफ चलते हैं, पूजा पाठ करते प्रमोशन की तरफ चलते दस साल से पूजा करें आय रोए क्या बात है की बाबा जी दस साल से काली माता के दर्शन करता हूँ विष्णु भगवान को पूछता हूँ गणपति को पूछता हूँ बात क्या है छोकरे को नौकरी नहीं मिल रही है तो छोकरे को नौकरी मिले उस तो दस साल से वजन करता है क्या महाराज पंद्रह साल से नाम दान लिया है गुरु का मंत्र जपता हूँ लेकिन बाबा जी मेरा पड़ोसी जो है बड़ा चंद है मकान मैंने दे रखा है उसको क्या पे खाली नहीं करता बोलो तो तू मकान खाली कराने के लिए भजन करता है कि भगवान के लिए भजन करता है श्री राम तो अभागे संसार ने हमारे हृदय को इतना पकड़ रखा है कि हम बंदगी करते हुए भी मालिक की बंदगी करते हुए भी याचना वस्तुओं की करते हैं तो हो गया कि हम बंदगी वस्तुओं के लिए करते हैं और मालिक को उसकी नौकरी करवाते हैं है देखिए परमात्मा को नौकर बना देते हैं कि हमको अभागे संसार के साधन दिलाने में आप सहाय कीजिए रबिया एक बिकी हुई गुलाम थी उसको खरीदने वाला मालिक बड़ा क्रूर था रबिया के हाथ से कोई गलती हो जाती तो रबिया के फर्श पर हाथ रखवा कर अथेलिया और कुर्सी के पही उसके हाथ पर रख देता था और फिर उसमें जंप मारता था इतना वो क्रूर था खरीदार उसका रबिया झोंपड़े में जाकर रात को भगवान को मालिक को कहती कि प्रभु मालिक मैं दुख मिटाने के लिए तेरी बंदगी नहीं करती मैं दो से बचने के लिए तेरी बंदगी नहीं करती मैं विस्त में आने के लिए तुझे नहीं पुकारती मैं तो तुझे उसी पुकारती कि तू सचमुच में मेरा है और मैं तेरी हूँ तू प्यारा है प्रेम पात्र तो ही है उसीलिए मैं तुझे प्यार करती हूँ तू मुझे मुसीबत से बचा ऐसी में फरियाद नहीं करती हूँ ऐसा करते करते रविया का हृदय एकदम साफ जिसको कुछ चाहिए उसका हृदय मलिन होता है जितनी इच्छाएं ज्यादा उतना हृदय मलिन जितनी इच्छाएं कम उतना हृदय शुद्ध और महाराज संसार के सुख की कतई इच्छा नहीं है तो आप शुद्ध हो गए श्री राम शुद्ध तो हो गए सिद्ध तो हो गए लेकिन फिर भी आप में और भगवान में दूरी रहेगी आप क्या है और भगवान क्या है उस बात को फिर अगर आपने जान लिया तो आप हो गए तत्व इतने में वो प्रकाश हुआ रबिया शुद्ध्रदय से प्रार्थना करती है तो चित्त शक्ति ऊपर के केंद्रों में आ जाती है शुद्ध भाव होता है तो जब भाव मलिन होता है तो हमारा चित्त नीचे के केंद्रों में होता है जब आदमी काम से भर जाता है तो देखोगे महिला की आंख की पुतली नीचे हो जाएगी आदमी क्रोध से भर जाता है तो हाथ नीचे को जाते हैं पत्थर उठाने को जूता उठाने को जब आदमी प्रेम से भर जाता है शुद्ध प्रेम से कामुकता के प्रेम से भर जाता है तो उसका मन और प्राण नीचे के केंद्रों में जाते हैं आंख की कि नीचे के केंद्रों में जाती है और शुद्ध प्रेम से भर जाता है तो आंख की पुतलियां ऊपर के केंद्रों में जाती है हो जाता है और एक्शन भी ऊपर के केंद्रों की होती है फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो हे भगवान हे अल्लाह हे अल्लाह क्यों नहीं बोलता है हिंदू ऐसे हाथ धोते तो हम ऐसे धोएंगे चलो चली परंपरा तो हिंदू हे भगवान करते तो आप हे अल्लाह क्यों नहीं करते नहीं अंदर की कुछ टेक्निक ऐसी है अल्लाह हे, अल्ला, हे गॉड हे भगवान अरे जिससे शुद्ध भाव होता है अरे दोस्त आइए अरे यार जितना शुद्ध भाव होता है उतना आपका मन आपका प्राण आपका चित्ती शक्ति ऊपर के केंद्रों में काम करती ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है आप ट्राई करके देखना जब काम विकार है तब आपके श्वासों की गति अपने ढंग की है और जब राम का प्रेम है तो श्वासों की गति धीमी है और मधुर है मृदु है जब आप क्रोध में भरते हैं तो आपके श्वासों की गति तीसरे किस्म की हो जाती है लेकिन जब आप परोपकार के भाव में होते हैं, तो आपके श्वासों की गति चौथे किस्म की हो जाती है तो विवेकानंद कहते थे कि दरिद्र नारायण को भगवान ने पैदा करके कोई तुम्हारे सिर पर भार नहीं रख दिया और तुम इनकी सेवा करोगे तो इसलिए तुम बड़े संत हो गए या बड़े लोगों हो ऐसा सोचना नहीं लोग भले बड़ा कहें लेकिन तुम ये समझना कि भगवान ने ऐसे आयोजन करके कहीं अकाल दुष्काल करके तुम्हें सेवा करने का मौका दिया है जो सेवा लेता है उसकी कृपा है जय जय दरिद्रो में नारायण को निहारो तुम नारायण की सेवा कर रहे हो गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हो गरीबों के वेश में वो मेरा नारायण है उसकी सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा नारायण का शुद्ध भाव पैदा होगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा उसको तो रोटी मिली उसका कल्याण हो चाहे कम हो जाए तो वो जाने लेकिन तुम्हारा कल्याण करने का ये निष्काम कर्म योग है इसलिए हम लोग दया करने को जाते नहीं हम लोग दया लेने को जाते हैं जयराम जी दया लेने को जाते जलने वाले शरीर का सदउपयोग करने जाते हैं छोड़ के जाने वाले धन का सदउपयोग करते हैं, नाश होने वाले इस पंच भौतिक शरीर का हम सदउपयोग करके शाश्वत के तरफ कदम तेजी से बढ़ाना चाहते है जयराम जी की तो महाराज हजारों मनुष्यों में कोई विरला क्योंकि आज आजकल मनुष्य के मन में घर का घर हो जाए गाड़ी हो जाए एक दो महाराज दुकान हो जाए दो चार बेटे हैं, देश परदेश में कुछ फैक्ट्री है हैप्पी। लेकिन मरण धर्मा मनुष्य जानता नहीं कि ये चीजें तेरी थी नहीं और तेरी रहेगी नहीं और अभी भी क्षण क्षण में ये चीजें बदलती है तेरा परमात्मा था अभी है और बाद में रहेगा ये बात का हम लोगों को गहरा ख्याल नहीं है इसलिए हम लोग जो भी कुछ करते है तो हमारा लक्ष्य परम तत्व नहीं होता है हमारा लक्ष्य नश्वर चीजें हो जाता है श्री राम और लोग समझते हैं कि जो अधिक धन है अधिक सत्ता है वे लोग सुखी हैं है ये बात नहीं है अधिक धन है अधिक सत्ता है लेकिन अधिक पुण्य है तो उनसे सुख मिलेगा अधिक पुण्य नहीं तो धन और सत्ता से सुख का कोई संबंध नहीं है धन और सत्ता से सुविधाएं हो सकती है सुख तो पुण्यों का फल है अगर धन और सत्ता से सुख होता हो तो रेगन को चैन की नींद आनी होनी चाहिए और बड़ा अंदर से प्रसन्न होना चाहिए जयराम जी की शांत चित्त होना चाहिए क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास इतना धन नहीं है और इतनी आकाशीय और लड़ने के साधनों की सत्ताएं नहीं है हम लोगों के पास जितनी उसके पास है लेकिन वो बेचैन ज्यादा है भारत के प्रेसिडेंट की अपेक्षा वो ज्यादा बेचैन है भारत का प्रेसिडेंट मेरे जाने हुए संत के कदमों में जाकर बैठ सकता है थोड़ी देर के लिए लेकिन वो नहीं बैठ सकता है जयराम जी की अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया रुजवेल स्वामी रामतीर्थ के दर्शन करने को आया था अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया मिस्टर वो सुखी था कुलिज को साथियों ने कहा कि और चार साल के लिए आप तैयार हो जाइए प्रजा में आपकी बड़ी इम्प्रेशन है आप प्रचार को न निकलेंगे तो भी आप बिल्कुल आसानी से चुने जाएंगे कुलित ने कहा प्लीज एक्स मी मुझे माफ करो आई हैव नो एक्स्ट्रा टाइम आई हेव लॉट ऑफ टू मच मैंने खूब टाइम वेस्ट किया मैंने व्हाइट हाउस में रह के देख लिया मैंने प्रेसिडेंटशिप देख लिया देर इज नथिंग नथिंग नथिंग प्रेसिडेंट कुलिज रिजाइन करके और तख्तों के तरफ चला है महाराज ये है पुण्यों का प्रभाव और प्रेसिडेंट कुलज के पास जो था उससे भरतरी के पास बहुत कुछ था और वो भरतरी गोरखनाथ के चरणों में गया है और तत्व ज्ञान पाया है तत्व तो ज्ञान आपका जीवन का लक्ष्य बना दो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा आप जिस धरती पे पैर रखेंगे वो तीर्थ बनने को राजी हो जाएगी महाराज ऐसा वो तत्व तो स्वरूप में परमात्मा तुम्हारे पास है ठाडा ठंडे पोर के में गप्पे नहीं लगा रहा हूँ आप ऐसा नहीं समझना कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ शास्त्रीय बातें हैं महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं मेरे गुरु जी के अनुभव का, का बात है और महाराज कुछ कुछ गुरुओं महापुरुषों, संतों की कृपा से मेरा भी कुछ अनुभव है कि जब उस तत्व का अनुभव होता नहीं तो सारा जगत क्या त्रिलोकी फीकी हो जाती है जय राम जी की हम नन्हे मुन्ने थे तब चॉकलेट लाली पॉप और महाराज खेल कूद के छोटे छोटे खिलौने जो है ना बड़े महत्व रखते थे हमारे आगे किसी ने 10-20 चॉकलेट रख दिए और 10-20 सुवर्ण के बिस्किट रख दिए तो हम बिस्किट को चक्कर फेंक देंगे और चॉकलेट पकड़ लेंगे वो ने अमेरिका के दस बिस्किट दस्तोलाकार तो अशर्तियाँ किसी ने रख दी तो हम बच्चे हैं मूर्ख हैं तो हमने अशर्तियों को स्पर्श करके चक्कर छोड़ दिया और चॉकलेट में हम राजी हो गए जब हमारी बुद्धि का विकास हुआ तो दस चॉकलेट नहीं पाँच सौ चॉकलेट रख दिया जाए और एक दस तोले का बिस्कुट रख दिया जाए तो हम हमारी पसंदगी न मीठा न दिखने वाला बिल्कुल फीका फक दिखने वाला वो दस टोले का बिस्कुट हम पसंद कर लेंगे पांच चॉकलेट को मुबारक है तुम्हारे पास ले जाओ क्यूँकी बुद्धि का विकास हो जाएगा क्या तो जैसे बुद्धि अल्प थी तो चॉकलेट महत्वपूर्ण तो लग रहे हैं और सुवर्ण तुच्छ लग रहा है और बुद्धि जब विकसित हुई तो सुवर्ण का मूल्य जाना और चॉकलेट को छोड़ दिया तो जैसे हमारी बचपन की बुद्धि अभी हमारे लिए कुछ नहीं है जय राम जी ऐसी अभी की जो बुद्धि है तत्व तो ज्ञान में पहुंचेंगे तो अभी भी आप चॉकलेट ही पकड़ रहे हैं वो तत्व तो ज्ञान को आप छोड़ रहे हैं इतना आप गलती कर रहे हैं हाँ बच्चे ने तो शायद 10-20 चॉकलेट पकड़े होंगे लेकिन हम जो पकड़ते वो पकड़ में नहीं आता जय राम जयराम देकरी हम जिस संसार को वस्तुओं को पकड़ते वो पकड़ में आएगी नहीं क्योंकि पकड़ने वाला शरीर ही हमारा नहीं है जिन चीजों से हम पकड़ना चाहते है वो हमारा साधन ही हमारा नहीं है बोले शरीर मेरा है तुम्हारा शरीर होता तो तुम्हारे कहने में चलता तुम नहीं चाहते बुढा हो जाये लेकिन बुढा हो जाता है तुम्हारा कैसे हम नहीं चाहते बुड्ढे हो जाएं लेकिन हो जाते हम नहीं चाहते कि झुरियां पड़े लेकिन पड़ जाती है हम नहीं चाहते कि सफेद बाल हो जाए हो जाते और हम नहीं चाहते कि बीमार हो जाए लेकिन ये बीमार हो जाता है तो शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के साथ संबंधित साधन हमारे नहीं है ये व्यवहार में कह दो हमारे लेकिन ये तो संसार के है सरकने वाले हैं संसरती इति संसार है जो सरकता जाए इसी का नाम संसार है सरकने वाले संसार में असरक परमात्मा के रास्ते अगर लगाए आदमी तत्व के रास्ते तो सरकने वाला संसार तुम्हारे लिए सुखद हो जाता है नहीं तो सरकने वाला संसार तुम्हारे से मजूरी करा के अंत में पश्चाताप की खाई में फेंक के संसार तो बदलता जाएगा तो हजारों हजारों मनुष्य है जो ईट चुने लोहे लकड़ में संतुष्ट हो जाते हैं पहले का जमाना था एक दूसरे से मिलते थे पूछते थे क्यों कैसी है निष्ठा स्वस्थ हो ना, तो हो न स्व में तो स्थित हो न अपने मय में जहाँ मय उत्पन्न होता है उसमें तो तुम्हारा मन लगा है ना आत्मा में तपस्तर कैसी चलती है संसार सच्चा तो नहीं लगता है भगवान शिव जी का अनुभव सुनो उमा कहू मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न नानक जी बोलते हैं जैसा स्वप्न रहने का ऐसा ये संसार तो पहले ये पूछते थे कि संसार सच्चा तो नहीं लगता है आत्मा की सत्यता तो अनुभव में आती नहीं ऐसा पूछते थे फिर जमाना बदला कैसा है धंदा पानी कैसा है फिर और जमाना बदला हेल्थ कैसा है मतलब वाहत पीत कफ कम है या ज्यादा है <laughs> मलम्जा कुछ लेवल पे है या टेम्परेचर कम ज्यादा है अब इन शुद्र चीजों को भी पूछ एक दूसरे को संतुष्ट कर देते हैं तो कोई विरले होते हैं जो ईश्वर के तरफ चलते हैं और उनमें कोई विरले हैं जो ईश्वर के तरफ चलने के बावजूद अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं सिद्ध बन जाते हैं नहीं तो ईश्वर के तरफ तो चलते हैं लेकिन लक्ष्य होता है कुछ मैं अमेरिका में गया वहां के लोगों ने मेरे को कहा कि स्वामी जी अब हमें पता चला की लाइफ में फेत जरूरी है श्रद्धा जरूरी है श्रद्धा के बिना लाइफ फीकी फीकी है मैंने क्या नई नहीं ऐसी बात नहीं है अकेली श्रद्धा से काम नहीं चलता है श्रद्धा तो करोड़ों लोगों के पास है कोई देवी को बजता है कोई देवता को कोई मंदिर को कोई मस्जिद को कोई गिरजाघर को वहां कोई किसी को न किसी को पूजता है बजता है श्रद्धा तो है लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता होनी चाहिए जय राम जी की। और तत्परता भी हो श्रद्धा भी हो लेकिन तत्व ज्ञान देने वाले गुरुओं की मुलाकात नहीं है तभी भी काम नहीं बनता है तो श्रद्धा चाहिए तत्परता चाहिए और तत्व ज्ञान का अमृत दिखाने वाले गुरुदेवों का जीवन मुक्त महापुरुषों का संपर्क चाहिए शंकराचार्य ने ये बात कही मनुष्यत्व मुमुक्ष महापुरुष संसदी त्रयम दुर्लभम मनुष्यता मनुष्य शरीर आना तो आसान है लेकिन अंदर में मनुष्यता आ जाए मनुष्यता मन अपने मन को मालिक से जोड़ने की प्यास आ जाए जय राम जी की मनुष्यत्व मुमुक्षव मोक्ष की इच्छा आ जाए और महापुरुष का संपर्क मिल जाए जैसे किसान है खेरता है बीज डालता है पानी पिलाता है खाद देता है सब करता है लेकिन सूर्य की कृपा नहीं है तो उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है अच्छा सूर्य का तो प्रकाश है लेकिन किसान हाथ पे हाथ रख के बैठा है मक्का बोने की सीजन है तो महाराज बेर बो रहा है और बेर फेंकने की जहाँ जगह है वहाँ मट्टर फेंक रहा है मूंग तीन दिन में फूटता है बेद छह महीने में फूटता है लेकिन उसको तो धीरज नहीं कोई ज्ञान नहीं उस विषय का तो वो किसान फेल हो जाएगा काश्तकारी में एक मैं आपको विनोदी कहानी सुनाता हूँ कि ईश्वर के रास्ते पे तत्व ज्ञान पाने के लिए दिल में जिज्ञासा और अथा निश्चय चाहिए धीरज चाहिए चलते रहने के तत्व को पाना है उसके सिवाय सुविधा भी आए उपयोग कर लो असुविधा है उपयोग कर लो लेकिन हमारा लक्ष्य साक्षात्कार होना चाहिए उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे जीवन में तत्परता से सेवा तत्परता से भजन तत्परता से मनन सत्संग का मनन वो हमारे अंदर के कपाट खोल देगा जगत में जितने भी दुख है वो बुद्धि के प्रमाद से है बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ जो तत्वों में विश्रांति पाए उसी हमको जन्म मरण होता है ऐसी बात नहीं है कि महाराज आप रतलाम में नहीं रहते हैं उसीलिए जन्म मरण हो रहा है अथवा आप अहमदाबाद में नहीं रहते हैं, उसी जन्म मरण हो रहा है आप ऐसे पास नहीं उसी जन्म मरण हो रहा है या आपके पास रुपए नहीं उसी जन्म मरण हो रहा है नहीं आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है उसीलिए जन्म मरण हो रहा है जयराम जी की और जन्म का दुख और मरण का दुख जो है ना ये दो दुख हम लोगों के सिर पर हैं फिर हम बीच में कितने भी सुखी हों उन सुखों का कोई मूल्य नहीं रखता है मौत का दुख सिर पर नाच रहा है बुढ़ापे का दुख सामने खड़ा है और फिर मरेंगे तो फिर जन्मेंगे किसी के कुख से मैंने बताया था कि बीरबल ने कहा था कि फांसे तो फांसे ही है अकबर ने कहा कायदा कैंसिल करो जब सब जमाइयों को फांसी लगानी है तो बीरबल ने कहा कि मुझे भी लगनी चाहिए और आपको भी लगनी चाहिए तो अकबर बोलता है कायदा कैंसल करो सत्य हमेशा सत्य ही रहता है जब राज्य सत्ता बोलती है और उस निर्णय में द्वंद्व होता है तो फिर व्यासपीठ से जो निर्णय होता है वो सच्चा होता है जयराम जी की जो द्वंद मोह से विनिर्मुक्त है ये महात्मा जो बोलते है वो सही होता है जो निष्पक्ष तत्व में ठहरे हैं, निर्द्वन्द तत्व में पहुंचे हैं ऐसे महापुरुषों के वचन प्रमाणभूत माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संत तुलसीदास अकबर, अकबर के जमाने में हुए मीनू बाजी से सहन नहीं हुआ व्यासपीठ पर मीनूबा है वो राजगद्दी पर है तो ये धर्म की गद्दी पर है मीनू भाजी ने रिसर्च किया पढ़े लिखे और उन्होंने दुख व्यक्त किया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुलसीदास अकबर के जमाने में हुए नहीं अकबर संत तुलसीदास के जमाने में हुआ है जय राम जी की स्वीकार करनी पड़ी बात हकीकत में राजाओं के बड़े बड़े जो महल है वो खंडेर हो जाते हैं और संतों की टूटी फूटी जो निर्वाण की समाधि ने भी प्रकाश होता रहता है और उनकी दुआ उनका मार्गदर्शन पाकर संत की गैर में भी हम लोग चलते रहते हैं राजा की हाजिरी में भी हम इनकम टैक्स से उससे उससे बचने की करते है लेकिन संत की गैर में भी हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलने को तत्पर हो जाते तो संत का सिंहासन हर दिल में पहुंच जाता है क्योंकि संत तत्व में पहुंचा है उस हर दिल में उसका प्रभाव पहुंच जाता है जय जयराम जी की तो वो बात बताए जा रहा था कि काशी में मथुरा में बिंद्रावन में या और जगहों पर सज्जन लोग हैं आज सुबह पांच बजे में घूमने निकला था साढ़े तीन बजे उठा था बारह बजे सोया था जय राम जी की राम जी की बारह बजे सोया था साढ़े तीन बजे उठा था पांच बजे घूमने निकला था तो उस वक्त एक आदमी ने मुझे बताया कि आप जब चित्तौड़ के तरफ आए थे और एक ग्वाला ने आपके दर्शन किए थे और वो अब बड़े अभी मैंने कहा चलो तो बोलता है स्वामी जी के पास नहीं आना है देखिया मेरे को मिलने के बाद कहता है मेरे पास नहीं आना है